आज एक नवंबर 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहृकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग ईश्वर प्रतिविज्ञा कार्य का पढ़ने के क्रम में उसका जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम क्रियाधिकार है उसका तीसरा आनिक पढ़ रहे हैं जैसे आप जानते हैं क्रियाधिकार में चार आनिक हैं और तीसरा आनिक हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के स्वरूप को अपने भीतर समझने के लिए करीब दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में उत्पलदेव महाराज ने ये साहित्य लिखा था जिसका नाम ईश्वर प्रतिभिज्ञा है प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है पुनः पहचानना जो हमारी स्मृति से जो चीज़ ओझल हो गई है उसको फिर से पाना तो ईश्वर गया हमारे अपने स्वरूप को जो हम भूल चुके हैं हम उस स्वरूप को वापस समझ लें इसके लिए यहाँ पर परमेश्वर क्या है उसके क्या अभिलक्षण हैं हम उनको कैसे पहचान है इस पर बात हुई थी हमारे भीतर जो हम अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं कि मैं कौन हूँ ये मैं कौन हूँ का स्तर बदलता चला जाता जब एक बच्चे से पूछो मैं कौन हूँ तो अपना नाम बताएगा कि आप कौन हो अपना नाम बताएगा उससे बड़ा होगा तो अपना पद बताएगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ और कोई बड़ा होगा तो बताएगा अपना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ नेता हूँ मुख्यमंत्री हूँ वो तो अपना कोई पद बताएगा ये सारी सांसारिक पहचाने मैं कौन हूँ हर कोई जानता है लेकिन इसका स्तर बदलता चला जाता है जब वो जानता है कि मैं अगर कहूँ ये नाम मेरा तो ये नाम ये शरीर का है मेरा नहीं है ये शरीर मैं नहीं हूँ क्योंकि ये शरीर बदलता जाता है मैं इस शरीर को बदलते हुए देख रहा हूँ तो मैं इससे अलग हूँ और जब मुझे परमेश्वर या गुरु की कृपा से ये बोध होने लगता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तब उस बोध के प्रगाढ़ क्षण में मेरे हृदय से आवाज आती है कि मैं ही शिव हूँ इस शिवत्वता को समझने के लिए इस शिवत्वता को जानने के लिए ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारि का है तो परमेश्वर के अभिलक्षणों में एक है ज्ञान जो ज्ञान पा सकती यानी हम यहाँ पर अपने स्तर पर बात करें परमेश्वर को ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती जो शुद्ध परमेश्वर है जो इस शरीर से मुक्त है जो विश्व की आत्मा है उसे ज्ञान पूर्ण है क्योंकि हमारे पास अपूर्ण ज्ञान है इसलिए हमको उसे पूर्ण करने के लिए उसे पाना होता है तो जो ज्ञान पा सके उसके ज्ञान के अनुसार क्रिया कर सके। उस क्रिया को करते समय उसके पास विमर्श हो वो अपने आप को जानता है तोलता है समझता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता क्या मेरी क्षमता में है क्या मेरी क्षमता में नहीं है क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है इस सब का वो विवेक कर सकें और अंतिम रूप से वो अपनी क्रिया को करने में स्वतंत्र हो ये मूल अभिलक्षण हैं परमेश्वर कि ये चार अभिलक्षण हम अपने भीतर पाते हैं कि हम सीख सकते हैं आज आप पीछे मुड़ के देखो तो हमने बहुत सारी सांसारिक चीज़ें सीखी किसी ने दुकान करते सीखी किसी ने कोई व्यवसाय करते सीखा किसी ने कार चलाते सीखी साइकिल चलाते सीखी बचपन से शुरू हो जाता है हमारा घुटने घुटने चलना सीखते हैं फिर पैदल चलना सीखते हैं तो ये सारे सीखना हमारा इसीलिए संभव हो पाता है कि हमारे भीतर चैतन्य है उसके बाद उस जो सीखा हमने उस सीखने का हम विश्लेषण कर सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं और एक सीख दूसरे सिख तीसरे सिख और ऐसे सीखों की जो श्रृंखला है उन श्रृंखलाओं में सामंजस्य बैठा सकते हैं क्योंकि कई काम हम वो करते हैं जो हमने सीखे नहीं हैं इसलिए हम उसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि अगर हम ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं तो हम फिर वो भी कर सकते हैं जैसे हम सोचते हैं हम चल सकते हैं सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं कम साँस कम हवा में भी साँस ले सकते हैं हमारे पैरों में इतनी मजबूती है कि पच्चीस घंटे तक चल सकते हैं हम कभी नहीं चढ़े लेकिन हम सोचते हैं कि हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं हम कभी भी नहीं चढ़े लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं तो ये एक परमेश्वर का अभिलक्षण है जिसमें स्मृति और अनुमान शामिल है स्मृति भी शामिल है अनुमान भी शामिल है और इसके अलावा हम करने में स्वतंत्र हम सब कुछ जो कर सकते हैं हम उसको करने से इनकार कर सकते हैं यह हमारे अनुमान में हो कि ये बड़ा मुश्किल है तो भी हम करने के लिए दुस्साहस भी कर सकते ये सब कुछ अभिलक्षण किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अभी हम स्वप्नेश ब से बात कर रहे थे वो बेसिकली प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है, हम मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं मल्टीपल डाटा कलेक्शन और अकॉर्डिंगली फीडबैक मैकेज़म से काम करता है सभी काम उसके फीडबैक से होता है फीडबैक का मतलब होता है एक क्रिया उसके परिणाम के आधार पर अगली क्रिया उसकी क्रिया के आधार पर अगली क्रिया पूरा हमारा शरीर भी फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है हमारे शरीर में थायराइड का स्तर इंसुलिन का लेवल स्टोराइड्स का लेवल ये सब फीडबैक मैकेनिज्म से नियंत्रित होते हैं और इसी के कारण हमारे शरीर एक लय में चलता है और इनको लय में चलाने वाले जो पदार्थ हैं उनका नाम हारमोन है वो हारमोन शब्द हारमोनी से निकला है यानी शरीर को एक लय में रखते हैं इसलिए वो हारमोन कहलाते हैं और ये सब कुछ फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता तो है। तो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मात्र फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उसमें न तो विमर्श शक्ति है वो अंतर्मुखी होकर अपने बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और न वो ये करने में स्वतंत्र है जो उसका डाटा कहे ऐसा मत करो वैसा करने में भी वो स्वतंत्र नहीं है इसलिए जो बेसिक पावर है शिव का जो कहते हैं मूल शक्ति है उसको हम स्वातंत्र बोलते हैं और इसी स्वतंत्र फ्रीडम इसी शक्ति के नाम हमारे देश में हमने क्या रखे हैं अंबा, काली माता आद्या पार्वती शिवा शिवानी ये सारे जितने नाम हैं उसी आदि आध, शक्ति के नाम हैं जिसका नाम है फ्रीडम यानी स्वातंत्र शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा संसार की समस्त अन्य शक्तियाँ अपनी अस्तित्व के लिए निर्भर हैं अगर ये पंखा चल रहा है इसके शक्ति के स्रोत की खोज करोगे तो शिव की स्वतंत्र शक्ति तक पहुँच जाओ। क्योंकि एक पंखटंडी पर अगर चलते चले जाएँगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा पंखटंडी कहाँ से शुरू हुई आज कोई दो व्यक्ति हैं तो आपका मेरा क्या रिश्ता दो वस्तुएं हैं उनका आपसी क्या रिश्ता सचमुच में एक ही रिश्ता है और बाकी कोई रिश्ता संभव नहीं है स्थानीय स्तर पर कोई रिश्ता नहीं है कोई ऋषि कहते हैं एक केंद्र समिति एक किरण एक व्यक्ति है या एक वस्तु है केंद्र समिति दूसरी किरण दूसरी वस्तु है या दूसरा व्यक्ति है या दूसरा विचार है या दूसरी धारणा है तो इन दो के बीच में आपस में कोई रिश्ता संभव नहीं है उनमें संभव है रिश्ता केंद्र से अगर इसको इससे कोई रिश्तेदारी बतानी है तो पहले केंद्र से रिश्तेदारी उसकी होना ज़रूरी है अगर उसकी केंद्र से रिश्तेदारी नहीं है तो दुनिया में उसका किसी से रिश्ता नहीं और ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसकी केंद्र से रिश्तेदारी नहीं हो एक रेत भी है तो शिव से आई है एक समय है तो भी शिव से आया है अंतरिक्ष भी है तो शिव से आया है हर जीव जंतु व्यक्ति जड़ चेतन समस्त जगत उसका स्रोत वही है जैसे एक केंद्र से निकलने वाले रेडियाई जितने हैं या जितने आ रहे हैं उनकी संख्या असीम हो सकती है क्योंकि केंद्र से निकलने वाली रश्मियों की संख्या कभी सीमित नहीं हो सकती क्योंकि कितनी भी संख्या में वो रश्मियां निकल सकती हैं इसी तरह से इस शिव से रश्मियों के रूप में हम निकले हैं हमारा हर विचार एक रश्मि है हमारा हर शब्द एक रश्मि हमारा जीवन का हर क्षण भी एक रश्मि है समय हो चाहे अंतरिक्ष व्यक्ति हो चाहे जीव जीव जगत या चेतन सब उससे निकले हैं लेकिन इनका आपस में अगर इससे रिश्ता नहीं है तो उनका आपस में कोई रिश्ता संभव नहीं है स्थानीय स्तर पर आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं हम कहते मेरा भाई है वो इसलिए है क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ से तुम आयो अगर हम कहें कि तुम मेरे भाई नहीं हो तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते तो हम गलत बोल रहे हैं क्योंकि वो भी वहीं से आया है जहां से तुम आए मूल स्रोत हमारा सबका वही है तो मूल स्रोत की जब हम ईमानदारी से प्रतिबद्धता से खोज करते हैं जिसको अनुसंधित कहते हैं तो हम हमारे मूल स्रोत पर पहुंचते हैं और उसी मूल स्रोत पर पहुंचने के लिए अभी अपन ने ध्यान किया कि हम उस मूल स्रोत को समझें हम बार बार ये ध्यान का प्रयास करेंगे जो अभी अपन ने किया कि श्वास को बाहर की तरफ ले गए और भीतर ले गए और दोनों अंतिम बिंदुओं पर ध्यान किया जहाँ पर कि वो नेगेट फॉर्म में जहाँ पर कि वो न प्राण है ना अपान प्राण समाप्त तो हुआ और अपान बन रहा है ना अभी प्राण रह गया है ना अपान बना है दोनों के बीच में जो संधि स्तर है उस जगह पर वो शिव है वहाँ पर वो न प्राण के रूप में उसने अपना स्वरूप बताया है न अपान के रूप क्योंकि वो प्राण आया और यहाँ समाप्त तो हो गया अपान अब बनेगा पलटेगा जब अभी एक क्षण भर के लिए वो स्थिति आती है जब वो न चूड़ी है न मंगलसूत्र है वो शुद्ध सोना है उस स्तर पर हम जाकर ध्यान करते हैं और वही स्थिति है वो तो केंद्र की स्थिति आपस में उनका कोई रिश्ता नहीं है अगर केंद्र से रिश्ता नहीं है दो चीज़ों को आप दो गहने अलग अलग हैं हम उसमें क्या कहें कि दोनों में क्या समानता है क्या रिश्तेदारी है तो एक ही कहेंगे कि दोनों सोने की सोना ही उस रिश्ते को पुख्त करें ऐसे ही चैतन्य ही दुनिया के समस्त अभिव्यक्ति को टोटल जो मैनिफेस्टेशन है उसको वो एक सूत्र में बांधता है समस्त अभिव्यक्ति जो ब्रह्मांड की है उसको एक सूत्र में बाँधने वाला मात्र चैतन्य वही उसको उद्गम देता है संसार को और वही अपने आप में उसको समा लेता है ये समाना और उद्गम होना इस इस क्रिएशन या जो रचित है उसकी ज़िंदगी पर निर्भर करता है चीटी दस दिन में वापस अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेती है तो हमारी श्वास करीब एक डेढ़ सेकेंड या दो सेकंड में वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके एक राउंड लगा के आ जाती है तो मनुष्य का जीवन सत्तर अस्सी नब्बे साल का हो सकता है हाथी का सौ डेढ़ साल का हो सकता है ऐसे ही जिंदगी धरती की भी है सूरज की भी है चांद की भी है इनमें से कुछ भी इटरनल नहीं है कोई भी अमर नहीं है ना कुछ सनातन है सिवाय चैतन्य के सनातनता मात्र चैतन्य में है और किसी चीज़ में नहीं है जब हम चैतन्य को समझते हैं तो हमको सनातनता भी समझ में आती है भौतिक शास्त्र भी कहता है कि जब कोई घटना घटती है तो एक दर्शक होना जरूरी है अन्यथा वो घटना नहीं घटेंगी क्योंकि घटना कोई भी घटती है उसको घटना का नाम ही कौन दे सकता है अगर वहाँ पर कोई दर्शक न हो अगर एक भी दर्शक नहीं है ये कोपन इंटरप्रिटेशन है कोपेन हैगन में बोहर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये अवधारणा रखी थी जो पूरी तरह से हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुकूल व्यक्ति वो कहते थे कि हम किसी चीज़ को जब तक नहीं देखते उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है हम किसी चीज़ को जब तक मेज़र नहीं करते या उसको तस्दीक नहीं करते एंडोर्स नहीं करते देखते हैं जब तक तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि अगर तुम कहो कि है तो उसको सिद्ध करो सिद्ध करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा या छूना पड़ेगा या सूंघना पड़ेगा पाँच में से किसी एक इंद्रिय का उपयोग करना पड़ेगा तभी आप कह सकते हो ये है वो कहते हैं कि जब आपने उसको छुआ नहीं था देखा नहीं था या सूआ नहीं था तब तो वो थी नहीं। आप कैसे सिद्ध करोगे कि थी क्योंकि अस्तित्व को चेतना ही अस्तित्व देती है। समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व चेतनन के आधार पर है हम हमारे भीतर एक कुर्सी का चित्र बना एक कुर्सी को देखा उस कुर्सी को देखने के बाद उस कुर्सी की स्मृति भी मेरे हृदय में या मेरे मन में या मेरे मस्तिष्क में स्थाई हो गई ये कैसे संभव हुआ अगर वो प्लास्टिक की कुर्सी थी तो मेरे भीतर कैसे स्थाई हो गई इसका मतलब वो जो प्लास्टिक है उसका भी स्वरूप वही है जो मेरी चेतना का है दो भिन्न भिन्न प्रकृति की वस्तुएं आपस में कभी एक साथ मेल नहीं खा सकती उसकी भी प्रकृति चैतन्य है मेरी अपनी वास्तविक अस्तित्व की प्रकृति भी चैतन्य है इसीलिए तो वो कुर्सी मेरे भीतर समापी थी मैंने आँख में के भी उस कुर्सी की कल्पना कर ली पंद्रह दिन बाद भी आऊँगा तो कहूँगा वो कुर्सी कहाँ गई यहाँ रखी थी फिर आऊँगा तो कहूँगा कि कुर्सी टूट कैसे गई किसने तो क्योंकि वो मेरी स्मृति में सतत बनी हुई है और उसके बारे में मैं सतत कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा हिस्सा है वो मेरा दृश्य नहीं है वो मेरा हिस्सा है मेरे अस्तित्व का हिस्सा है ब्रह्मांड जो मैंने देखा वो ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का हिस्सा है।, है वो मेरा अस्तित्व का हिस्सा ही नहीं वो मेरा अस्तित्व है जो कुछ मैं देखता हूँ वो मेरा अस्तित्व है ये सब बातें करने से हम कोई यहाँ फ़िलासॉफी की क्लास नहीं है ना कोई हम यहाँ पर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं कि पर हम कोई ऐसी बात बताएं कि कोई बड़ी फिलासॉफ़िकल बात लेकिन ये सब बातें करने का एक मूल कारण है हमार को यहाँ पर और कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है ना कोई परीक्षा देना है हमको ना किसी को इम्प्रेस करना है यहाँ पर हमारा उद्देश्य है हमारी अपनी विज़न अपनी नज़र को बदलने क्योंकि हमारी नज़र में खोट है और यही कारण है कि हम इस ब्रह्मांड को एक पुष्प की तरह नहीं देख सकते इस ब्रह्मांड को एक यूनिट की तरह नहीं देख हमारे हृदय में ढेर सारे व्यमनस्य हैं वो गलत है वो बुरा है वो पराया है वो विधर्मी है वो अधार्मिक है, वो बदमाश ये चीज़ गंदी है ये त्याज्य है ये पकड़ लेना चाहिए बहुत अच्छी इस तरीके के हमारे हृदय में ढेर सारी भिन्नताएं भरी हैं ये भिन्नताएं ही हमारा अज्ञान है और अज्ञान का स्वरूप अंधेरा है और प्रेम का स्वरूप प्रकाश अगर हृदय के अंदर हम सोचें कि हम धर्म को भी पाल लेंगे और हमारे इसी हृदय में वेमनस्य भी पल जाएगा ईर्षा भी पल जाएगी दुश्मनी भी टिक जाएगी तो हमारी भूल है जहाँ पर दुश्मनी वैमनस्य, शीर्षा प्रतिस्पर्धा टिक रही है उस हृदय में कभी भी अध्यात्म नहीं टिक सकता क्योंकि अंधेरे और उजाले को एक साथ कैद करना मुश्किल है बल्कि असंभव है हमारे जिस हृदय में प्रेम नहीं है उस हृदय में कभी भी परमेश्वर का स्थान नहीं है क्योंकि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है जब हमारा हृदय प्रेम से सिक्त होता है हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं जब हम कभी कोई गलती करते हैं और हमको एहसास होता है कि हमने ये काम गलत किया ये परमेश्वर की कृपा है क्यों क्योंकि तब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं कि अगर मैं गलती कर सकता तो वो क्यों नहीं कर सकता अगर मैंने गलती की है तो फिर इसकी गलती भी क्षमा करने लायक है मेरी गलती को लोगों ने क्षमा किया है तो उसकी गलती को मैं क्यों ना क्षमा करूँ इसलिए जब हम गलती करते हैं और हमें गलती का एहसास होता है ये उस समय हमको परमेश्वर की कृपा का अनुभव होना चाहिए इसी का नाम अनुग्रह है जो शिव पांच कृत्य करते हैं वो संसार को बनाते हैं संसार को चलाते हैं संसार को अपने में वापस समेट लेते हैं जिसको बोलते हैं कि सृष्टि स्थिति और संहार। इसके अलावा दो और क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं हैं तिरोधान और अनुग्रह वह अपने स्वरूप को छुपा लेते हैं ये क्या है हम कहेंगे घड़ी है पर ये शिव है हमारे पास हर चीज़ का एक अलग नाम है जो शिव है वो हमको दिखता नहीं और जो दिखता है वो है नहीं सत्य में परमेश्वर ही है जो बिखरा पड़ा है पूरे संसार में क्यों नहीं दिखता क्योंकि उसने अपने स्वरूप को छिपा लिया है वो बहुरूपिया बन के हमारे सामने खड़ा है हम उसको पहचान नहीं पा रहे और इसी का नाम है तिरोधन और अगला है इससे जब योगी अपने हृदय में प्रेम बसा लेता है इस संसार के स्वरूप को समझता है परमेश्वर को जानना चाहता है उसके हृदय से वैमनस्य समाप्त तो हो जाता है मोहब्बत पैदा हो जाती है उस समय परमेश्वर की कृपा होती है और उसको सारा संसार परमेश्वरमय दिखाई देने लगता है वो आनंद से सराबोर हो जाता है और इसी का नाम है अनुग्रह तो परमेश्वर के अनुग्रह के क्षण हमारे साथ रोज आते हैं ऐसा कोई दिन शायद ही जाएगा जब हमको परमेश्वर की कृपा का अनुभव न हो रोज होता है लेकिन हम उन क्षणों को चूक जाते हैं कभी वो पश्चाताप में बह जाते हैं कभी आंसू में बह जाते हैं कभी क्रोध में चले जाते हैं कभी हमको गलती का एहसास ही अगर हो जाता है तो उस समय अनुग्रह का क्षण है अगर कोई हमको अपना पिछड़ा मित्र मिल जाता है तो वो भी हमारा अनुग्रह का क्षण है यदि कहीं हमको किसी पर प्रेम आ जाता है किसी गरीब बच्चे पर भी प्रेम आ जाता है तो वो हमारे लिए अनुग्रह का क्षण है क्योंकि जब जब हमारे हृदय के अंदर कोमल भावना जागती है जब हम प्रेमा प्रेमालु होते हैं प्रेम से सिक्त होते हैं जब हम लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं जब हम अपनी गलतियों को अहसास करते हैं हम जब किसी और की गलतियों को क्षमा करना उचित समझते हैं उस वही क्षण हमारे शिव अनुग्रह शिव का अनुग्रह ऐसे पांच कृत्य परमेश्वर शिव सतत करते हैं वो अलगत सृष्टि करते हैं एक शब्द अगर मेरे अंदर से निकलता है तो ये भी शिव का सृष्टि शिव की रचना है जो उन्होंने पैदा करी अगर वो शब्द आप सुन लेते हो और वो शब्द विलीन हो जाता है तो वो संहार है लेकिन जब आप उसको सुनते हो तो वो शब्द की स्थिति है वो शब्द बना शब्द आपने सुना तो समाप्त हो गया तो सृष्टि स्थिति संहार एक क्षण में समाप्त हो अगला शब्द आया फिर नई सृष्टि हो गई इस तरह से समस्त सृष्टि स्थिति संहार चलता ही रहता है और इस सब के बीच में तिररोधान और अनुग्रह भी चलते जाते हैं ऐसा नहीं है कि जब संवार हो रहा है तो सृष्टि नहीं हो रही कुछ बन रहा है तो कुछ मिट भी रहा है कुछ पर तिरोधान है तो कुछ पर अनुग्रह है इसलिए पाँचों कृत्य शिव के पंचकृत्य सतत चलते हैं वो अनुग्रह भी सतत करते हैं अपने स्वरूप को भी सतत छिपाते हैं इसमें निरंतरता बनी रहती है हमको हमारे जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर शिव के अनुग्रह के क्षणों को जानने की क्षमता पैदा करना चाहिए जब ऐसा लगे कि हमारे हृदय में प्रेम पैदा हुआ जब हमारे हृदय में करुणा पैदा हुई जब किसी के प्रति संवेदना हमारे हृदय में पैदा हुई तो हम परमेश्वर को उस क्षण ज़रूर धन्यवाद क्योंकि इस धन्यवाद से हमारे हृदय में वो क्षण बार बार पैदा होता और अंततः वो स्थिति स्थायी हो जाती पहले क्षण क्षण और बाद में वो सतत क्षणों की श्रृंखला तो हम इस संसार को एक सा नहीं देख पाते हैं एक यूनिट की तरह एक इकाई की तरह उसके पीछे हमारी अपनी नज़रों का भेद है और इस नज़र को सुधारने के लिए इस विजन को चेंज करने के ना तो कपड़े चेंज करने हैं ना किसी खास किस्म का टीका लगाना है ना किसी विशेष मंदिर में जाना है ना कोई अनुष्ठान करना है ना कोई माला जपना है ना किसी तीर्थ जाना है ना किसी नदी में नाना है हमको हमारे भीतर बदलना है दो यात्राएं होती हैं एक धर्म की जो बाहर दूर दूर ले जाती हैं और एक आध्यात्म की जो आपके भीतर की गहराइयों में ले जाती है हम यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं हम किसी धर्म की यात्रा की बात नहीं करते हम कुतूहलपूर्ण मनोरंजन के लिए आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए अपने हृदय को आनंदित करने के लिए खूब यात्राएं कर सकते हैं लेकिन हमारी असल यात्रा तो अपने भीतर हम भी चलते हैं कई बार आश्रम के लोग मिलके चलेंगे चलो वहाँ चलते इससे हमारे को आनंद मिलता है और जीवन को आनंद से दूर करने का कोई औचित्य नहीं है कोई ज्ञान मार्ग नहीं कहता है कि लंगोटी पहन के भाग जाओ जो कहते हैं उसका काश्मीर शिव दर्शन विरोध कर वो कहता है कि संसार से भागने से भगोड़े बन जाओगे लेकिन संसार से भागने से परमेश्वर नहीं हाथ आ जाएगा क्योंकि कहाँ जाओगे भाग के जहाँ जाओगे वो परमेश्वर ही तो है अगर आप संसार में भाग के गुफा में जा रहे हो तो गुफा भी तो वही परमेश्वर है और फिर संसार में रहोगे तो संसार भी तो वही परमेश्वर है भाग के जाओगे कहाँ अगर आपका सत्य का नज़रिया है तो मन भी भाग के कहाँ जाएगा मन भी परमेश्वर के बाहर तो जा ही नहीं सकता वो जहाँ जाएगा उसको पहले से खड़ा पाएगा जहाँ जाएगा परमेश्वर पहले से ही है तो हम जो तीसरे आने को पढ़ रहे हैं उस तीसरे आने के कुछ छोटे छोटे मन को समझते हैं कि एक ही प्रमाण वस्तु के सारे गुणों की पुष्टि कर सकता है अगर हम कहें कि ये अग्नि है तो हम तो फिर अलग से नहीं कहना पड़ेगा कि ये गर्म है ये जला देगी ये भड़क जाएगी दूसरों को जला सकती है इसलिए हम अगर अग्नि बोलते हैं तो कई बातों की एक साथ पुष्टि हो जाती है उसके जो अग्नि के गुणधर्म हमको मालूम है वो अग्नि के समस्त गुणधर्म सिर्फ ये बोलने से कि अग्नि है वो तो बात पूरी हो जाती है और वस्तुओं का अनुभव तभी संभव है जब इनकी प्रकृति ज्ञाता की चेतना से एक हो ये बात अभी अपन ने करी कि वो कुर्सी मेरे चेतना में कैसे समा जाती है क्योंकि इसकी प्रकृति मतलब ये कुर्सी मेरी चेतना में घुल गई तभी तो मैं इसको ले साथ चला गया कुर्सी यहीं रही लेकिन इसकी इस स्मृति मेरे चेतना में घुल के चली गई जब चाहा मैंने उसको चेतना से बाहर निकाली फिर याद करा मेरे को वो कुर्सी कहाँ गई अब तो है ही नहीं वहाँ फिर भी मेरे को दिख रही जगह कि यहाँ पर से वो कुर्सी गई कहाँ कौन ले गया क्योंकि वो मेरी चेतना में अभी भी है और वो चेतना में है इसलिए क्योंकि वो भी चेतना है और मेरे अंदर जो मेरा मन है वो भी चेतना है दोनों में अगर भेद होता तो वो कभी आपस में एक दूसरे से जोड़ नहीं रख सकते हम कहते हैं ये वही वस्तु है अगर हम आए कल बोला ये रजिस्टर तो वही है जो गए साल मैंने यहाँ रखा था ऐसा कहना तभी संभव है जब वस्तुओं में अंतर्निहित एकता अगर उसके अंदर कोई एक ऐसा उसका एसेंशियल नेचर है ना जो अंतिम सत्य अगर एक नहीं होता तो उस वस्तु में उस एकता को पहचानना भी संभव नहीं था कि ये वही वस्तु है अगर हम कहते ये वही वस्तु है तो इसके पीछे उसकी कोई एसेंशियल क्वालिटी है जो अंतर्निहित गुण है और वह अंतर्निहित गुण एक ही है क्योंकि ये जब हम मेडिटेट करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये जो अंतर्निहित गुण है वो यही है कि उसका श्रोत भी वही है जो किसी और का है वही चैतन्य ने इस वस्तु को भी यहाँ पर रखा है उपयोगिता वस्तु का आधारभूत लक्षण नहीं है अगर एक आम का पेड़ है अभी उस पर आम नहीं लगे तो क्या बोलोगे आप कि आम का पेड़ नहीं है हम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते आम लगेंगे तब भी वो आम का पेड़ है और जिस मौसम में आम नहीं लग रहे तब भी वो आम का पेड़ है तो उसके अस्तित्व के लिए उसकी उपयोगिता का कोई मायना नहीं अगर एक चाबी है अब हमको मालूम ही नहीं पता नहीं मिल गई कहाँ की किस ताले की ये मालूम नहीं।, नहीं है इसका कोई उपयोग नहीं हमारे पास फिर भी कहेंगे है, है क्या है ये तो चाबी है तो उसकी चाबी होने में तो हमको कोई शंका नहीं है अब हमारे पास इसका उपयोग है या नहीं है वो मुद्दा है इसलिए संसार में जो कुछ है उपयोगिताओं पर आधारित नहीं अगर उसकी उपयोगिता है इसलिए वो है और उपयोगिता नहीं है तो वो नहीं है ऐसा नहीं है अगर उसकी उपयोगिता है ये सब फंडामेंटल बातें हैं, इसलिए हम समझ जा समझना चाहते हैं कि इनको समझने से हमारा विज़न ब्रॉड होता है और जब तक हमारा विज़न संकीर्ण बना हुआ रहेगा तब तक हम उस ज्ञान के महासागर को अपने भीतर उतार नहीं पाएंगे महासागर को उतारना कठिन नहीं है कठिन तो हम हैं हमने दरवाजे बंद कर रखे वो जाला आने नहीं देते अंधेरे में बैठते हैं हम सोचते हैं हम हम हैं तुम तुम है हम अच्छे हैं तुम सब बुरे हो हमने जो सोचा बस वो ठीक है बाकी सब गलत है हमारे धर्म की विचारधारा अच्छी बाकी सबकी गलत है हमारा देश सही है बाकी दुनिया गलत है हमारी विचारधाराएँ इन सीमाओं के अंदर पलती हैं जब तक ये सीमाएं रहेंगी तब तक मोह तो पैदा हो सकता है हमारे भीतर पर प्रेम पैदा नहीं हो सकता जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं उन पर मोहित होते हैं वो मोह तो बना रहते हैं लेकिन हमारे हृदय में कभी भी प्रेम नहीं पैदा हो पाता क्योंकि जब तक वो सीमाएं हैं उन सीमाओं को तोड़े बिगैर प्रेम नहीं हो सकते तो प्रेम जो है वो सीमाओं से परे है मोह सीमाओं में होता है कोई चीज़ अच्छी लगती है जिस पर लाड़ आता है जिस पर प्यार आता है जिसके ऊपर करुणा आती है वो चीज़ अगर सीमित है तो ये मोह है और वो अगर असीम है सीमा विहीन है तो फिर वो प्रेम है जैसा हमको कभी कभी भ्रम हो जाता है ये चांदी का सिक्का रखा है लेकिन जब हम अगर उसको हाथ में लेते हैं तो क्या दिखता है क्यारे? तो रद्दी कागज़ है चमक रहा था चमकीला कागज़ या एक प्रसिद्ध बात है कि सीप के अंदर चांदी दिखती है वो जो सीप जिसके अंदर मोती निकलते हैं ढेर सारी सीपें ऐसी पड़ी रहती हैं समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे उसमें हमको दिखती है कि चांदी है लेकिन जब हम उसको हाथ में लेते अच्छे तो सीप है इसमें चांदी वाँदी कुछ नहीं क्योंकि अंदर से बहुत तेज़ चमकती है वो धूप में तो सत्य ज्ञान जब होता है तो मिथ्या ज्ञान का खंडन हो जाता है ये बात क्यों कही जा रही है कि जब हमको सत्य ज्ञान का वरदान मिलता है या अनुग्रह होता है हमको कि जब सत्य ज्ञान मिलता है तो जो गलत ज्ञान है वो अपने आप खंडित हो जाता है। उस गलत ज्ञान का खंडन सत्य ज्ञान से होता है। और अगर सत्य ज्ञान जब तक नहीं है तो गलत ज्ञान हमारी धारणा बना रहता है। इस बात को समझने के लिए बहुत खुले दिल से समझना पड़ेगा कि जब हम धारणाएं बना लेते हैं अपने धर्म के बारे में धारणाएं बना लेते हैं कोई कृष्ण के बारे में धारणा बनाए हुए हैं तो कोई शिव तो को के बारे में धारणाएँ बनाए हुए तो कोई हमने किसी और धर्म के बारे में धारणाएं बना रखी तो ये जितनी धारणाएं हैं हमारी ये मिथ्या ज्ञान है ये समस्त मिथ्या ज्ञान हमने जो धारणाएँ बनाई हैं क्योंकि उसमें धारणाओं में सीमाएं हैं हर धारणा में एक सीमा है अगर हम धारणा का विश्लेषण करें तो उन धारणाओं में सीमाएँ जब तक हम उस सीमाओं के ज्ञान के अंदर देखेंगे तो हमको मिथ्या ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी और सत्य का ज्ञान होते ही कि चैतन्य महात्मा उस चैतन्य का ज्ञान होते ही मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है जैसे तुमने शिव को उठाया अरे ये में चांदी समझ गया था कोई बात नहीं एक क्षण में आपको जैसे ही ज्ञान मिलता है सत्य का तो असत्य ज्ञान को या मिथ्या ज्ञान को खंडित होने में क्षण भर भी नहीं लगता वो तुरंत खंडित हो जाता है, क्योंकि प्रकाश होते ही मिथ्या ज्ञान तो अंधेरे की तरह है। जो अंधेरा प्रकाश होते ही उसको बोलना ही नहीं पड़ता कि भाई साहब आप बाहर जाइए और भाई साहब खुद बाहर चले जाते हैं क्योंकि अंधेरे को बाहर भगाने के लिए आप न तो कोई चाकू छुरे बंदूक का उपयोग कर सकते हैं न बाल्टी में भर के अंधेरे को बाहर कर सकते हैं न उसका कान पकड़ के बाहर कर सकते क्योंकि इसकी कोई विधायक सत्ता नहीं है उसका कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है अंधेरे का कोई हाथ पांव नहीं है कि हाथ पकड़ के उसको बाहर करते हैं ऐसे ही मिथ्यागान का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है न उसका कोई हाथ है न पाँव ये हमारी मिथ्या धारणाएँ हैं और मिथ्या धारणाएँ ठीक उस अंधेरे की तरह है जो बंद कमरे में अंधेरा है और ज्ञान या सत्य का ज्ञान उस प्रकाश की तरह है जो उस अंधेरे को दूर कर सके तो सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान का तुरंत खंडन कर देता है अगर आपको लगता है कि अरे सांप जा रहा है आपने टॉर्च जलाई दी गई अरे रस्सी पड़ी है अब उसके बाद में आपको डर लगेगा क्यों लगेगा सत्य ज्ञान होते ही आप निडर हो जाते हैं सत्य ज्ञान आपको भय से मुक्त कर देता है कि कुछ भी नहीं है ये तो रस्सी पड़ी थी मैं पोखट में डर गया था। क्योंकि सत्य ज्ञान होते ही मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाता है इसलिए परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अगर हमको समझ में आता है जिसके लिए यहाँ ईश्वर प्रतिपिज्ञाकारिका का हमें अध्ययन करता तो परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है तो हमारा जो सीमित मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान है और झूठा ज्ञान हम क्यों संभाले रखते हैं मात्र अपने अहंकार की वजह से मोह क्यों होता है मात्र हमारे अहंकार की वजह से और ये अहंकार कैसा हमारे शरीर का अहंकार देह अहंकार की वजह से हमारे शरीर पर जब तक हमारा अहंकार है तो इस शरीर का हर रिश्ता मेरे मोह का कारण है ये मेरा बेटा है मेरी पत्नी है मेरा घर है मेरा ज्ञान है मेरी दुकान है मेरा धन क्योंकि ये शरीर का अहंकार ही है जो सीमित ज्ञान का कारण और फिर हम खाली मेरी दुकान मेरा घर मेरा धन नहीं बोलते मेरा पुत्र नहीं बोलते मेरा धर्म भी बोलते ये मेरा धर्म है इसलिए धर्म को भी हमने दुकान बना दिया कि मेरी दुकान मेरा मकान मेरा धर्म इसलिए इन सीमाओं के अंदर जब तक सोचेंगे तब तक हम धर्म को भी नहीं समझ सकते इसको धर्म को भी समझना है तो इन मकान दुकान की तरह हमको धर्मों को इनसे दूर करना पड़ेगा मोह के बजाय प्रेम के क्षेत्र में जाकर धर्म को देखना पड़ेगा तो वही धर्म अध्यात्म बन जाता है जब अध्यात्म बनेगा तो फिर ये नहीं कहेंगे ये मेरा धर्म है फिर हम कहेंगे तो विश्व का धर्म है मोहब्बत किसका धर्म है वो तो हिंदू मोहब्बत करता है कि मुस्लिम करता है कि ईसाई मोहब्बत करता है प्रेम करने वाला तो बस प्रेमी होता है और वही है जो विश्व धर्म को पालता विश्व का धर्म प्रेम का धर्म है विश्व का धर्म किसी सीमा का धर्म नहीं है मेरा धर्म तुम्हारा धर्म नहीं है वो सबका धर्म है इसलिए सत्य ज्ञान जब होगा मिथ्या ज्ञान अपने आप समाप्त हो जाएगा इसलिए सत्य ज्ञान के लिए हम यहाँ पर प्रयासरत हैं उसको प्रयास हर तरह से करते हैं हमारे हृदय में शिव का बोध हो इसलिए हम ध्यान भी करते हैं और परमेश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास भी करते हैं हम चाहे तिल तिल बढ़ें लेकिन अगर हमारी दिशा सही है तो हमारा जीवन हमारी मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारी दिशा वही रहेगी जो मृत्यु के पूर्व थी ये बात ये उद्घोषणा श्रीमद भागवत गीता जी में कृष्ण जी ने स्वयं की है कि अगर आपका मिशन अधूरा रह जाता है इस जीवन में तो मेरी जवाबदारी उसको फिर पूरा करने तुम एक कदम चलो मैं तुम्हें उठा दूँगा और तो तुम्हें उस राह पर ले चलें चाहे तुम्हारे रास्ते में मृत्यु हो जाए तो भी अगले जन्म में तुम श्रीमान के घर पैदा हो जहाँ से तुम बलात् उस रास्ते पर धकेल दिए जाओगे जिस रास्ते को तुम छोड़ के आए थे अगर तुम धन कमाने के रास्ते को छोड़ के आए थे तो बलात् तुम उस रास्ते पर धकेल दिए जाओगे जहां तुम फिर उसी मोह में उसी धन के मोह में फंस जाओगे अगर तुम परमेश्वर की चाह में परमेश्वर को चाहते चाहते शरीर छोड़ देते हो तो तुम बलात् उस रास्ते पर धकेल दिए जाओगे जहाँ पर कि आगे परमेश्वर खड़ा है जहाँ मोहब्बत खड़ी है जहाँ प्रेम खड़ा है इसलिए हम अगर अपना कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम विजन बदल लें तो हम अपने आप उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं वही प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हम हमारी सांसारिक दिशा बदल के ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए ईश्वर उन्मुख हो जाए ताकि हम पता नहीं आजकल कौन सा दिन अंतिम आ जाए हमारा तो उसके बाद कम से कम हमारी दिशा हम हमारा प्रारब्ध तय कर देगी और उस प्रारब्ध से हम आने वाले जन्मों में कम से कम उस राह को खोज लेंगे अन्यथा स्मृति चली जाएगी शरीर छूट जाएगा देश या विदेश हम कहाँ रहेंगे हमको मालूम नहीं क्या रूप होगा क्या रंग होगा हमको मालूम नहीं लेकिन हमारे जीवन की दिशा आज से तय कर सकते हैं जो हमारे आने वाले जन्मों की दिशा उसी के लिए प्रयास करते हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमको भगवान मिल गया हमको अंतर्बोध हो गया या हमारा कार्य पूर्ण हो गया लेकिन हम पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं कम से कम ये इच्छा हृदय में हो गई तो आज हमारी बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण